संक्षिप्त महाभारत वन पर्व भगवान राम की सुग्रीव से मैत्री और बाली का वध मारकंडे जी कहते हैं तंदंतर सीता हरण के दुख से व्याकुल श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर आए उसके जल में स्नान करके उन्होंने पितरों का तर्पण किया फिर दोनों भाई ऋष्यमुख पर्वत पर चढ़ने लगे उस समय पर्वत की चोटी पर उन्हें पाँच बानर दिखाई पड़े सुग्रीव ने जब दोनों को आते देखा तो उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री हनुमान को उनके पास भेजा हनुमान से बातचीत हो जाने पर दोनों उनके साथ सुग्रीव के पास गए श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ मैत्री की और उनसे अपना कार्य निवेदन किया उनकी बात सुनकर वानरों ने उन्हें वह दिव्य वस्त्र दिखलाया जिसे हरण के समय सीता ने आकाश से नीचे डाल दिया था उसे पाकर राम को और भी निश्चय हो गया कि सीता को रावण ही ले गया है उस समय श्री रामचंद्र ने सुग्रीव को समस्त भूमंडल के वानरों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में वाली को मार डालूंगा तब सुग्रीव ने भी सीता को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा की इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोनों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया फिर सब मिलकर युद्ध की इच्छा से किसकिधा को चले वहाँ पहुँचकर सुग्रीव ने बड़े जोर से गर्जना की वाली को यह सहन नहीं हो सका उसे युद्ध के लिए निकलते देख उसकी स्त्री तारा ने रोकते हुए कहा नाथ आज सुग्रीव जिस प्रकार सिंहनाथ कर रहा है उससे मालूम होता है कि इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है उसे कोई बलवान सहायक मिल गया है अतः आप घर में न, घर से न निकले बाली ने कहा तुम संपूर्ण प्राणियों की आवाज़ से ही उनके विषय में सब कुछ जान लेती हो सोच बताओ तो सही सुग्रीव को किसने सहारा दिया है तारा क्षण भर विचार करने के बाद बोली राजा दशरथ के पुत्र महाबली राम की स्त्री सीता को किसी ने हर लिया है उसकी खोज के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता जोड़ी है दोनों ने ही एक दूसरे के शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र मान लिया है श्री रामचंद्र जी धनुर्धर वीर हैं उनके छोटे भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण हैं उन्हें भी कोई युद्ध में नहीं जीत सकता इनके सिवा महेंद्र द्विविद हनुमान और जाम ये चार सुग्रीव के मंत्री हैं ये लोग भी बड़े बलवान हैं अतः इस समय श्री रामचंद्र जी के बल का सहारा लेने के कारण सुग्रीव तुम्हें मार डालने में समर्थ है तारा ने यद्यपि उसके हित की बात कही थी तो भी उसने उसके ऊपर आक्षेप किया और किसकिधा गुफा के द्वार से बाहर निकल आया सुग्रीव माल्यवान पर्वत के पास खड़ा था वहाँ पहुँच कर बाली ने उससे कहा अरे तू तो अपनी जान बचाता फिरता था पहले अनेकों बार तुझे युद्ध में जीत कर भी जीवित छोड़ दिया था आज फिर मरने के लिए क्या जल्दी आ गई आ पड़ी आपकी बात सुनकर सुग्रीव उसकी बात सुनकर सुग्रीव भगवान राम को सूचित करते हुए से हे तुम भरे वचन बोले भैया तुमने मेरा राज ले लिया स्त्री छीन ली अब मैं किसके आश्रय जीवित रहूँ यही सोचकर मरने वाला आया मरने वाला आया हूँ इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर बाली और सुग्रीव दोनों एक दूसरे से गुथ गए उस युद्ध में साल और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टाने ये ही उनके अस्त्र शस्त्र थे दोनों दोनों पर प्रहार करते दोनों जमीन पर गिर जाते और फिर दोनों ही उठकर विचित्र ढंग से पैतरे बदलते तथा मुक्के और गूसों से मारते थे नख और दांतों से दोनों के शरीर छिन्न भिन्न होकर लोहूलुहान हो गए थे पता नहीं चलता था कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव तब हनुमान जी ने सुग्रीव की पहचान के लिए उनके गले में एक माला डाल दी चिन्ह के द्वारा सुग्रीव को पहचान कर भगवान राम ने अपना महान धनुष खींचकर चढ़ाया और बाली को लक्ष्य करके बाढ़ छोड़ दिया वह बाढ़ बाली की छाती में जाकर लगा बाली ने एक बार अपने सामने खड़े हुए लक्ष्मण सहित भगवान राम को देखा और उनके इस कार्य की निंदा करता हुआ वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा बाली के मृत्यु के पश्चात सुग्रीव ने किसकंधा के राज्य और तारा पर अपना अधिकार जमा लिया उस समय वर्षा काल का आरंभ था अतः श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत पर ही रहकर वर्षा के चार महीने व्यतीत किए उन दिनों सुग्रीव ने भली भांति उनका स्वागत सत्कार किया